से अनुरोध करना चाहूंगा उसमें तो अपने को एक अनुभव का में अनुभव मूलक विधि समझने की एक प्रश्न है उसको तो भरपाई करने के लिए हम प्रस्तुत अनुभव मूलक विधि के लिए विगत में हमको क्या प्रेरणा मिला था आपको सुख किया था तो रमणमा जी जी ने कहा ये समाधि में थी थी ये भी अज्ञान ज्ञापा है ये हमारे लिए प्रेरणा और पुस्तकों में उसका विज्ञान भी है जिस पद के लिए न समाधि के जो योगा विधी सकती है ध्यान में जीत सकते हैं ज्ञान विधी सके है तत्व जीत सके हैं चारों विषयों को हमने दिन उसमें से जो हम कुछ ठीक समय में आया कर पाने की मात्रा हुआ कुछ भी से किया हम सफल होंगे ये आपको बता दें यह सबके लिए संभव नहीं है ये कारण समय निकलते यह सबको समाधि से समाधि संयम से ज्ञानाजन करेंगे यह सबके लिए संभव नहीं है क्यों संभव नहीं है समाधि संयम के लिए ये निश्चित लक्ष्य से हर व्यक्ति एक लक्ष्य करना चाहिए तो इसके आधार पर हम अनुभव मूल अनुभव मूलत विधि से अनुभव गामी विधि को तय किया उस विधि से अध्ययन जी को हम अजेय अध्ययन विधि के बारे में अनुरोध किया अस्तित्व में वस्तु होता है ना उसको शब्दों को पढ़ते शब्दों से शब्द को पढ़कर के अस्तित्व में वस्तु को पहचानने के स्थिति में अध्ययन हो अध्ययन होने पर अनुभव होता है अध्ययन के बाद अध्ययन हो, अनुभव होना ही और इसके जो परिभाषा दिया है अनुक्रम से होना यही अनुभव का परिभाषा अनुक्रम से होने रहना यही अनुक्रम क्या है जैसे बताया चारावस्था सात में चारावस्था चारावस्था के साथ जी का यह अनुभव इसके लिए चाहिए अध्ययन कराने की विधि तय किया है तो उसमें से उसको तो अभी थोड़ा छोटा तय की बाधा व्यक्त निवेदन यह किया था कि अनुभवगामी व अनुभव मूलक विधि को बताने के लिए इसमें को बताया है उसको दिखा प्रकाश के मेरा उनको को यह बताया अनुभव के आधार पर और मेरे भाई को विश्वास भी यही है हर व्यक्ति ने अनुभव करने की मात्रा किस आधार पर कर्शन किया अनुभव का जो मैंने एक से दूर से खूब होता कैसे विगत में हमारे आदर्शवादियों ने अनुभव को बताया नहीं जा सकता है बताया अभी मैं बता रहा हूं अनुभव को ही ठोक बचा करके बताया जा सकता है यदि शानदारी से बताया जा सकता है तो केवल अनुभव ही है और दूसरा कुछ भी शानदारी से बताया नहीं जा सकता ऐसा मई बता उसके आधार पर मागेक्की प्रसंग अनुभव के बारे में मैं आपको बता दी थी हमारे बुजुर्गों ने हमको जैसा मार्गदर्शन किया बुल्डन से प्रयत्न किए जब समाधि में जब सब कुछ अज्ञात ज्ञात नहीं हुआ तब हम संयम के संयम करने में एक बार अवश्य एक सोचने की मुद्दा क्योंकि तो आप योगा में काफी आगे हैं तो आपके लिए काफी एक सूचना के रूप में है तो मैं संयम करने के बारे में योग पतंजलि में लिखा है धारणा ध्यान समाधि संयम लगा तो जब हम उसका विभूति पाल को पढ़ा वो संयम सही होता है वो होता है हमको लगा अज्ञान को ज्ञान करने का कोई संयम नहीं हुआ हमको क्या बहुत हुआ तो विभूति पाल में में संयम का पत्परिणाम को लिखा है उन का संयोगों में हमको ये वो हुआ ये कोई ज्ञान को ज्ञान करने वाला काम नहीं है अपराप्त को प्राप्त करने की काम उसमें यह भी हमारा प्रश्न हुआ समाधि के बाद प्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा कैसा रहते यदि यदि रहते समाधि कैसा होता है ये भी ये था थे, वो अपने जगह में उसको साइड ट्रैक किया जा सकता है अलग किया उसके बाद हमने वो जो पद्धति थी पतंजलि जो किया था उसको हम उमटा मैं सोचा हम कैसे भी करेंगे वो सर्व संयम होगा ही। उसमें करके के करना है उसके लिए हम क्या किया समाधि यात्रा ऐसा होता क्या उसके आधार पर हम सह ये शायद है जो का संबंधित जो भी सूचनाएं मिला उन लोगों के लिए ऐसी बहुत ही मूल्यवान सूचना तो स्पर्श हो जाए ये स्पर्श करने पर ये पूरा अस्तित्व हमारे सामने कि आपका किताब खोलें किताब खोल करके हम भी लिखा हूं वो पूरे के पूरा हमारा अध्ययन का प्रकटन है वो अध्ययन पर जो लेखन है वो सोचना तो समझना समझना ये मानव से ही से होगा किताब से समझना होगा किताब से सूचनाएं मिलते हैं और अनुभव से अनुभव को प्रेरित किया जा सकता है। इस आधार पर हम अभी आपके आगे की बात करें उसमें क्या है? ये जब हमने नहीं हुआ अनुभव को तो अनुभव के लिए प्रेरणा दिया जा सकता है ये हमने निश्चय कर पाया सबसे मैं अनुभवी पद्धति होगी अब पहले तो से के अंतर यदि अंत खाता तो हर व्यक्ति संयम समाधि संयम से प्राप्त क्या? ऐसा खा सकते थे उसे कोई विचार होता नहीं है तो इसके लिए हर व्यक्ति प्रयत्न करना ही सकता कोई भी ऐसा फाड़ रोकने वाला काम करेगा कोई कोई करेगा ये समाधि संयम में है इस पर कई प्रकार से हवा में आग लगा मिल गया तो ठीक है दई मिले तो ठीक है दोनों ठीक ऐसा बात कर रहा अभी तक बनाए हम समाधि देखा हूं संयम किया हूँ आप यदि पूछेंगे हमको समाजी संयम होगा कि नहीं हम बता नहीं सकते अब बताइए इसे अच्छा क्या का वाई बताना तो इसके आधार पर बंदोगामी पद्धति एक चाहिए वो क्या होगा इस प्रकार की जो हवा में हाथ लगाने वाले प्रार्थना करके वो तो अध्ययन होगी अध्ययन पीढ़ी के लिए अनुभव गांधी अध्ययन के लिए मूल सिद्धांत बताया हम जो कुछ नाम बताते हैं वो अस्तित्व में वसों के रूप में दूर होने से अध्ययन यदि मतलब होती है मत, मतलब यदि सीधा स्वीकार है वो इतने यदि ये हो पाता है हम अध्ययन उसके लिए कह की अध्ययन दर्शन से लेकर विचार विचार से शास्त्र से लेकर संविधान तक अध्ययन करने की व्यवस्था है हमारे पास अभी प्रश्न है वो मानवीय आचार संहिता रूपयी संविधान आचरण से लेकर दर्शन तक दर्शन से लेकर आचरण तक अध्ययन कराने की व्यवस्था की है ये अध्ययन क्रम है, यही प्रयत्न रहेगी परिभाषा भाषा परम्परा की परिभाषा में इस परिभाषा के अनुसार यदि अध्ययन करते हैं तो हमको अर्थ होता है इसको हम प्रमाणित किया इसका लड़कर अनुभवगामी पद्धति है अनुभव मूलक पद्धति मेरे पास है उसको अन्गामी पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया उसके आधार पर हम ये दुख तक पहुंचने कि संयोग हुआ ये मानव का बुणि रहा मानव का अपेक्षा रहा चीर्थकालीन दृषा रहा ऐसा मैं जोड़ लेता हूं अपने हमसे इसलिए उसको अनुकूल होता है तो बहुत अच्छी बात है जिसको अनुकूल हो गया वही वो, वो भी बहुत जय हो मंगल मंगल